वहां इंद्र आदि देवता और समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली देवियां भी निवास करती हैं उन सब की भक्ति पूर्वक पूजा और प्रणाम करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाता है इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्र दुमने के द्वारा पालित वह रमणीय पुरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से परिपूर्ण रहती थी वहां दिन रात इतिहास पुराण नाना प्रकार के शास्त्र तथा काव्य चर्चा सुनी जाती थी इस तरह वह उज्जैनीपुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रद्युम्न हुए थे उस नगरी में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रद्युम्न औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते थे वे सत्यवादी परम बुद्धिमान शूरवीर समस्त गुणों के आकर मतिमान धर्मात्मा तथा संपूर्ण शास्त्र धारियों में श्रेष्ठ थे उनमें सत्य शील और इंद्रिय संयम के गुण थे दान यज्ञ और तपस्या में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था वे अपने प्रत्येक यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सोना मणि मोती हाथी और घोड़े दान किया करते थे उनके पास अच्छे-अच्छे हाथी घोड़े रथ कंबल मृगचरम वस्त्र रत्न और धन-धान्य का कभी अंत नहीं होता था इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और संपूर्ण गुणों से अलंकृत राजा इंद्रद्युम्न निष्कंटक राज्य का उपभोग करते थे एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व योगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं उन्होंने समस्त शास्त्र तंत्र आगम इतिहास पुराण वेदांग धर्मशास्त्र ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्यास्थानों का विचार किया यत्नपूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का सत्संग किया फिर इंद्रियों को वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया मैं देवाधिदेव सनातन पुरुष पीतांबरधारी चतुर्भुज शंख चक्र गदाधर बनमाला विभूषित कमल नयन श्री वक्ष शोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं यह विचार कर वे बहुत बड़ी सेना को साथ ले पुरोहित और भृत्यों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकले उनके पीछे प्रथा रूढ़ सैनिक हथियार हाथ में लिए प्रस्थित हुए उनके रथ विमान के समान जान पड़ते थे उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं रथियों के पीछे गजयुद्ध की विद्या में निपुण असंख्य पैदल भी चले जिनमें हाथों में धनुष फ्रास और खंड शोभा पा रहे थे वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने में कुशल शूरवीर तथा सर्वदा संग्राम की अभिलाषा रखने वाले थे अंतःपुर की सब स्त्रियां भी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो महाराज के साथ चलीं उनके नेत्र पद्मपत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेरकर चलते थे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन रत्न सुवर्ण स्त्री तथा अन्य उपकरणों के साथ उपस्थित हुए अस्त्र शस्त्र तांबूल तृण काष्ठ तेल वस्त्र फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी-अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चले घसियारे धोबी ग्वाले नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ-साथ चले मंगल पाठ करने वाले पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण कथावाचक काव्य रचयिता कवि विष झाड़ने वाले गुरुण विद्या के जानकार भात भात के रत्नों की परीक्षा करने वाले गज चिकित्सक मनुष्य चिकित्सक वृक्ष चिकित्सक गो चिकित्सक तथा समस्त पुरवासी राजा के पीछे-पीछे चलने लगे जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं उसी प्रकार समस्त पुरवासियों ने भी राजा इंद्रद्युम्न का अनुसरण किया इस प्रकार हाथी घोड़े रथ और पैदल सहित महान जनसमुदाय के साथ धीरे-धीरे यात्रा करते हुए Maharaj Indra ndakšn samudr Samudrake teht pere pehunche vahaa unhohne ramadiyya samudr ka darshan uttal tarangon se biaabt hoonne ke karen nirt karata sa usme nana prakareke Ratnu or bhaati bhaati Pradi pranid bharithe usme bade jor ka šabd ho raha ta vah agad samudr atyant bhyankar apar तथा मेघमाला के समान श्याम दिखाई देता था उसी में भगवान श्री हरि के शयन का स्थान है खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र सब पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्र दमन को बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में जो सर्वगुण संपन्न एवं पवित्र था निवास किया मुनियों ने पूछा ब्राह्मण भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोक्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा जी की स्थापना की ब्रह्मा जी बोले "महर्षियों इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो मैं उसे संक्षेप में सुनाता हूं एक समय समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सब लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया "भगवन आप समस्त लोकों के स्वामी हैं मेरे हृदय में एक संदेह खड़ा हुआ है उसका इस समय निवारण कीजिए अत्यंत आश्चर्यमय मृत्युलोक को जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है लोभ और मोह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है वहां काम और क्रोध का महासागर लहराता है देवी उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय बताइए इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई वक्ता नहीं है देवी का यह प्रश्न सुनकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह सारभूत अमृतमय वचन कहा देव समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पुरुषोक्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है वह बहुत ही सुंदर सुखपूर्वक सेवन करने योग्य अनायास साध्य तथा उत्तम फल देने वाला है तीनों लोकों में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है देवेश्वरी पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है उसे संपूर्ण देवता दैत्य दानव तथा मरीच आदि मुनिवर भी भली भांति नहीं जानते उसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा है इस समय उस तीर्थराज की महिमा का वर्णन करता हूं तुम एक चित होकर सुनो दक्षिण समुद्र के तट पर जहां एक वट का महान वृक्ष खड़ा है वह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है उसका विस्तार 10 योजन का है वह तट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता उस वट वृक्ष के दर्शन से तथा उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्मा हत्या भी छूट जाती है फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है उसे मस्तक झुकाया है वे सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में पहुंच गए हैं उसवट वृक्ष के उत्तर और भगवान केसो के कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महल खड़ा है वह धर्ममय पद है वहां स्वयं भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अनायास ही मेरे धाम में चले जाते हैं प्रिय इस प्रकार सब लोगों को बैकुंठ धाम में जाते देख एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले यमराज ने कहा भगवन आपको नमस्कार है देव आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और समस्त विश्व के पालक हैं